श्री सत्यनारायण तीसरा सत्यनायणव्रतकथा तीसराध्या उल्का मुख साधु एवं लीलावती कलावती की कथा प्रवक्ष्यामि श्रोतवाच पुनरग्रे प्रवक्षा शुणुध्वृसमुरा चोल्का मुखो नाब निप निपीमहामती जितेन्द्रियवादीजय प्रति दिने धनम दत्वान्सोषय सुधी भारा तर प्रमुधा चरोज वजना सती लान सत्यस्य लानदीतीरे सत्य व्रतमाचरत एक अंतरे तधुरी सगता वाणिज्या अनेकै पिपूरि नवम संस्थाप्य तत्ती जगाम पति प्रति दृष्टि सभृति भूपं प्रपक्षता श्री जी बोले श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा आप लोग सुने प्राचीन काल में उल्का नाम का एक राजा था वह जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से सम्पन्न तथा पतिपरायणा थी एक एक राजा एक दिन अपनी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर से सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल से संपन्न एक साधु वहां आया। भद्रशिला नदी तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा साधुर्वाचन किमदसे भक्ति चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सोतम इच्छा सांप्रतम साधु ने कहा राजन आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं कृपया वह सब बताइए इस समय मैं सुनना चाहता हूँ राजधो विष्णुरतुलजस व्रत चार पुत्राद्यावाप्ति कामया राजा बोले हे साधो पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ भूपस्या वचनम शुवा साधो प्रोवाच सादरम सर्व कथ मेरा जरिष्य ममापि तबोदित हे संतना जायते ध्रुवम् ततो ध्रुव तो गृह ये यदा प्राह राजा की बात सुनकर साधु आदर पूर्वक कहा राजन इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए आपके कथन अनुसार में व्रत एवं पूजन करूंगा मुझे भी संतति नहीं है इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया उसने अपनी भार् से संतति प्रदान करने वाले इस व्रत को बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्य लीलावती से कहा एक दिवसे लीलावती सती भरतीनंद गर्भिणी सात भार् सत्य प्रसाद दसमें मसी वै तस्या क्या अजयत दिने दिने शुक्लपक्षे यहां कृतम् चेती तमकीवतीह स्वाम मधुर वच न कौशि किम वै पुरा संकम एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती सात भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई दसवें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुरवाड़ी में कहा आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं साधुर्वाच विवाह ते व्रत प्रिय समस्या जगाम नगर प्रति ततः कलपति कन्या प्रवृद्धे पितृभ स्मरी दृष्ट कन्या तत साधुर्नगरे सखिवी सह मंत्रिधतम दूत प्रेसियामास धर्मवी विवाहां चल्याजावरम श्रेष्ठ विचारय तेना चुतासौ कांचन नगर जजौ तस्कुत्र गिथ दृष्टर बालम बणिपुत्र गुणावित ज्ञातु भी साध पितुष्टे नैतसा दाधुपुत्रा कन्याधान साधु बोला प्रिय इसके विवाह के समय व्रत करूंगा इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देख आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर्ग का अन्वेषण करो ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया उसके आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक बड़िक का पुत्र लेकर आया उस साधु ने उस बड़िक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपने जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से बड़े पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया ततो ताग्यवशात्न विस्मृतम व्रतमुतम विवाह समय तैंतेन रुष्टोत्भु ततः कालो तो निजकर्मा विशारद वाणिज्या शीघ्र जामात्री सहित मणिक रनसार पुरे रे सिंधु समीपतः वाणिज्यमक साधु श्रीमता तौ गौ नगरे रे तो चंद्रकेतुश्य आलोक आलोक्य शापम प्रदत्तमानं दारूण कठिन चाश महदुखम भविष्य उस समय वह साधु बणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए उस समय के पश्चात उसने अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रति देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया एक दिवसे राजन आदा तस्करणिज संस्थित तत्वसा धनम संस्थाप्य तीघ्रम तथा तो साम जाता जत्रस्ते सज्जनौ वणिक दृष्टि नृपनम तत्र तो हर्षेन नीत वणिप्रुतौ हर्षे नाव प्रोचुर्ृपमीपत तस्कर तो विलोक्य ज्ञापय प्रभौराजा जप्ता सतत शीघ्र दृढ़ं बध्वा तौभ स्थापित्व महादुर्गे कारागारे विचार माया सत्य देवस्या नोस्तो धनोम धनमीतम चंद्र के धुना एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों बड़ी स्थित थे वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया इसके बाद राजा के दूत वहाँ आ गए जहाँ वह साधु बणिक था वहा राजा के धन को देखकर वे उन दोनों पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले प्रभो हम दो चोर पकड़ लाए हैं इन्हें देखकर आप आज्ञा दें राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्र केतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया तच्छा तयोर्गे हे तछापा चये भार्वाति चौरेना पशित गृह यच्चतम धनम आधी व्याधिमायुक्ता चुतपिपा साखिता अन्नचिंता परा भूता बभ्रमा चृहे गृह कलवती तो कन्या बभ्रम प्रतिवासर एकस्म दिवसेर ग्रत्यनाथ उपविश्युवाद भक्षण जय रात्र गृह प्रति उन भगवान के साप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से भटकने लगी। लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने एक दिन चुदा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा वहां बैठ उसने कथा सुनी और वरदान मांगा तद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई माता कल कन्या कथयाेमतः पुत्रे मन से वर्त कन्याकतीह मातर प्रति सवरमे व्रत मतरदृष्ट वांचित सिद्धि तत्वा कन्यावाक्यम व्रत कर्त समता सा मुदा तो गणिभारा सत्यनायन से चतम चक्रे सही था बंधु स्वजन सह भर्ती जामातरो अपराधम चेम भर्तुर्जा चन्मर् व्रते नुष्ट सौ सत्यनायण पुनः दर्शायास स्वनम हि चंद्रकेत नृपोत्तम माता न्या से प्रेम पूर्वक पूछा पुत्री रात में तुम कहाँ रुक गई थी तुम्हारे मन में क्या है कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा मां मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है कन्या के उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की भगवान आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करे वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने चंद्रकेतु को को दिखाया और और में कहा काल दोनों को छोड़ दो दो वह सारा धन भी दे दो, जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा एवं राजन गम्यो भवत प्रभो तथा प्रभात राजा चाह उपभ सभा मध्येप्नम जनम प्रति बद्ध महाजनौ शीघ्र मोचय दौ गणिक्रुतौराग्योपच् मोचिद्ध महाजनौ सन्वश्याग्रेस्ते आता आनीतौ तो दौ गणिकपुत्रो मुक्त निगरबंधना तो महाजनौ नंद्रकेतु नृपोत्तम स्मर पूर्ववृत्ता चतुर वे राजा वचा प्रोवाच साधरम। राजा से स्वप्न में ऐसा भगवान सत्यनारायण हो गए इसके अनंतर चतुर्भ राजा ने अपने सभा सदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा दोनों बंदी बड़ी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन बंधन मुक्त मुक्त करके करके राजा के सामने लाकर बोले महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं इसके बाद दोनों महाजन बड़े पुत्र निपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विवल हो गए और कुछ बोल ना सके राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर कर आदर पूर्वक कहा महादुःखम दैवात्प्त महादुखम इधान वै भगढ़गम क्षौकर्मादत वस्त्रालक दत्वा पिरीष्य निपश्यतौ पुरस्कृत बलिपुत्रो वचसा तोषयदृशमानी तं तो यद्रव्यम त्रिगुणीकृत दत्तवा प्रोवाच तथो राज साधो निजाश्रम प्रणिपत्याह जगमतो आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ है इस समय अब कोई भय नहीं है ऐसा कहकर उनकी बेणी खुलवाकर कर छोर कर्म आदि कराया राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़ी पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया पहले जो धन लिया था उसे करके दिया तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा साधो अब आप अपने घर को राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया श्री स्कंद पुराण खंडे से सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्या इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह तीसरा अध्याय पूरा हुआ